ओम ब्रह्म ब्रह्म भगवते बोल रहा हूं मैं जा मैं सब तुम रूपं नीचते लोकदुखेन बाज्यो गईताबुरा करतीमस्थम ये पश्यस्ते सुखम शाश्वतम मेतरेशा नितनचेतना हूराम विधातुका समात्म संग से सास्वती भाव प्रियोजन तुलसी की दृष्टि से तीन मंत्रों में एक ही प्रयोजन से तीन पहलू बताते हैं ग्यारह मंत्र में है न लिप्त से लोक दुख से ना। के दुख से वो लिप्त नहीं होता माने मैं दुखी हूं ऐसा अभिमान नहीं करता मैं दुखी हूँ ये अभिमान है और बारहवें मंत्र में बताया केसान सुखम शाश्वतम ने करेशान उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है माँ दुख की आत्मिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति और तेरहवें मंत्र में बताया शाश्वत शांति तो इन तीनों प्रयोजनों को दृष्टि में रख करके परमात्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं और प्रयोजन असल नहीं है ये सही है प्रयोजन किसको कहते हैं कि जिसको जानकर हम अपने नहीं चाहें अवगतम तक मन इसको तो जान लेने के बाद हम सोचें कि ये हमसे दूर कभी न हो तो जैसे दुख की निवृत्ति हुई तो ये दुख की निवृत्ति हो गई तो हमेशा निवृत्ति ही रहे से दुख ना हो ऐसा सुख हो तो हमेशा सुख ही हो गए ऐसा चाहते तो शांति रहे शांति रहे तो क्या शांति तो तो सुख और दुख की लगती ये तीनों तीन बातें हैं है बिल्कुल एक बात जब तक वस्तु आत्मसात नहीं हो जाएगी वो वस्तु नहीं हो जाओगे तब तक वो वस्तु तुमसे डूब रहेंगे एक बात वेदांश की प्रक्रिया तो थोड़ी आपको सुनाते हैं हम प्रक्रिया की बात वैसे कम सुनाते हैं मानते हैं जब प्रमाता क्रमाता अलक्षिन्न सही करना और प्रमेय अवस्थित अलक्षिन्न जब एक होता है तभी प्रमेय का ज्ञान हो जाए ये तो वेदांत का नियम आपको बताया मन जैसे हम इस तस्वीर को जानते हैं तो कैसे जानते हैं कि हमारी चित्रवृत्ति जब गणेश की मूर्ति को जो हमारे हाथ में है गणेश का चित्र उसको देख करके भीतर ले लेते हैं तो जानने वाले अहम का जो अधिष्ठान है इस मन में जीखने वाले चित्र का भी वही अधिष्ठान है वहां चित्राविन्ह चित और अवचिन्न चिंतन दो नहीं है इसका अर्थ वो हुआ की असल में हम बाह्य घट को नहीं जानते हैं बाह्य चित्र को नहीं जानते हैं जब चित्र अंतस्थ होता है तो अंतस्थ हमारी कल्पना में हमारी मनोवृत्ति में स्थित जो चित्र है? तो मनोवृत्ति के द्वारा देखने वाले प्रमातृ चैतन्य का जो अभिस्थान है उसी देश में उसी काल में उससे अभिन्न हुए चित्र का अभिस्थान भी वही है माने प्रमाता और चित्र दोनों एक कोटि में हैं और जो अभिस्थान है वो तो अभु है नारायण को नहीं जानते हैं अंतस्थ काल को तो जानते हैं जो आप जितना आपके मन में आता है उसी को जानते हैं और काल का तो कहीं और हो रही नहीं दिखता है तो बिना और छोर का जो काल है वो है आपके मन में और आप उस मन के प्रकाशक अधिष्ठान हैं आप बाढ़ भी देखते तो नहीं देखते हैं देश का तो कोई और थोड़ा ही नहीं है अंतस्थ देश को भी देखते हैं और जो अंतस्थ देश का अभिस्थान प्रकाशक है वही वह देश का अंतस्थ प्रकाशक है क्योंकि दोनों कल्पना में है और जो अंतर अंतरद्रव्य का साक्षी है वही बहर द्रव्य का साक्षी है मान जो आंख से जीतर स्त्री को बड़ी सुंदर है वही आंख से बाहर जो देखता है स्त्री बड़ी सुंदर है असल में जब तक स्त्री बाहर रहती है तब तक, तक नहीं दिखती। जब वो नेत्र प्रणाली से अथवा स्रोत्र प्रणाली से जब मन में कल्पित होती है तो मन में उपस्थित स्त्री को ही यह दृश्य है और हम दृष्टा है ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं लेकिन असल में जिस चैतन्य में हम अहम बन करके देख रहे हैं उसी चैतन्य में वो एकदम बन के दिखाई पड़ रही है आत्म चैतन्य से, से बाहर या भिन्न न अहम है न इधम है न देश है न काल है न वस्तु है इसलिए ज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं होती ज्ञान से भिन्न कोई दूसरी नहीं वस्तु नहीं होती ये आपको बताया कि ये जो मालूम करता है कि हम घड़ी को से है ये हमारे अंत के पीछे में जो घड़ी की परछाई है उसी को जानते हैं और जिस देश में हम हैं उसी देश का घड़ी है और देश की कल्पना जिसमें है वो हम हैं तो हम देश से बड़े काल से बड़े वस्तु से बड़े हमारे शिवाज दूसरी तो को कोई वस्तु ही नहीं है तो ज्ञान की साधारण प्रक्रिया साधारण प्रक्रिया है तो इसी को बहुत लोग कहते हैं की वस्तु स्वतंत्र नहीं होती वस्तु विज्ञान मात्र होती है विज्ञान मात्र ही वस्तु है चित्त मात्र ही वस्तु है दृष्टि मात्र ही वस्तु है कल्पना मात्र ही वस्तु है ऐसे कहो कल्पना मात्र वस्तु है प्रती मात्र वस्तु है धान मात्र वस्तु है चित्त मात्र वस्तु है तो केवल विज्ञान मात्र ही वस्तु है तो विज्ञान तो क्षण तो तो तो तो तो तो क्षण में उदय होता और नष्ट तो होता है ये संपूर्ण राष्ट्र प्रतीक्षण उदय और नष्ट हो रहा है वो ये ठीक है इस उदय और नाश का भी साक्षी है इस प्रतीक्षा परिवर्तनशील विज्ञान का भी विज्ञान का भी साक्षी है और ये साक्षी देश जितना लंबा चल है वो बात नहीं देश की कल्पना का अधिष्ठान है इसलिए देश को उसमें संतुष्ट है काल की कल्पना से भी उसका भी अधिष्ठान है इसलिए काल को भी लम्बा दौड़ा है और वस्तु मात्र भी कल्पना का अधिष्ठान है इसलिए वस्तु मात्र से भी डरा है तो चन् मात्र चन्मात्र आनंद मात्र देश काल वस्तु से अचल छून स्वजातीय विजातीय स्वत भेद से शून्य ये जो अपना साथी आत्मा है वही ब्रह्म है ऐसा उपनिषद शिक्षा देती है ये शिक्षा उपनिषद के सिवाय नारायण देने वाला और वो नहीं है जो देता है वो उपनिषद से सुनकर जानकर नारायण और जो कहता है कि हमने बुद्धि से जान लिया या तर्क से जान लिया या दूसरी से जान लिया या समाजी से जान लिया उसने चित्र के विषय से जाना तो कल शाम को तो मैं ये सुना रहा था बोला डी में जब प्रसन्न चला ना तो वहां क्या सुनाया कि देखो अपना सब अपना आत्मव है वेदांति ये बात कहते हैं क्योंकि परम प्रेम अपनी आत्मा में देखने में आप बहुत रहें अगर अपने को तो ये मालूम पड़े कि ईश्वर का ख्याल छोड़ देने से सुख मिलेगा तो ईश्वर का ख्याल भी छोड़ने से तैयार तो सर्व प्रेमास्तव अपना आत्मा है लेकिन सबका आत्मा अपना अपना प्रेमास्तव है तो सब आपस में लड़ेंगे और सब जब आपस में लड़ेंगे तो सब अपने अपने प्रेमास्तव को दुख देंगे तो ये बात मालूम करना जरूरी है प्रेम दृष्टि का जो विषय है प्रियतम और प्रेम दृष्टि का जो आश्रय है प्रेमी प्रेम दृष्टि की सत्यता की भ्रांति से हम प्रेमी बन गए और गुरूदे को प्रेमाश्रक बना दिया तो प्रेम प्रेमास्द भी प्राप्ति यदि हमारे जीवन का प्रयोजन है तो वो तो अविच्छिन्न तभी हो सकती है जब हम प्रेम के आश्रय आत्मा और प्रेम के विषय परमात्मा दोनों की एकता को तो जाना तब तो परमात्मा की पूर्णता हमारे आत्मा की पूर्णता हो जाएगी और हमारे आत्मा की प्रेमास्दता परमात्मा की प्रेमास्वता हो जाएगी तो अब जरा आप ये जो दुख मिटाने वाली बात है ना सुख वाली शांति वाली इस पर ध्यान दो एक अच्छा सर्वभूत आंतरात्मा संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा एक है जितने प्रेमास्व तुम अपने स्वयं हो उतने ही प्रेम सब तुम्हारे सब इस शरीर की उचाधि से उपहित आत्मा तुम्हें जितना अपना प्यारा लगता है दूसरे के शरीरों के उपरी आत्मा वही है दूसरा नहीं है सर्वभूतान्तर आत्मा वही तुम्हारा कर्म प्रयास वही तुम्हारा कर्म ज्ञान वही तुम्हारा आदिवासी अग्रय आत्मा इस शरीर के उपाधि से जितना प्यारा है जितना ज्ञान स्वरूप है जैसा अविनाशी है जैसा अद्वितीय है वैसे ही के शरीर की उपाधि में स्थित के शरीर की उपाधि का आश्रय गुर्मात्मा तो वैसा ही है वही है दूसरा है एक अलग अलग है आत्मा अलग अलग नहीं है और भूत के अंतर में आकाशवत अजन्य स्वास्थ्य अजन्य होने के कारण जैसे पहले से आकाश जब शरीर के भीतर है वैसे पहले से आत्मा तब शरीर के भीतर है अब लोग दुख से दुनिया में जो दुख होता है उससे उसका लेख नहीं होता देखो तो दुख तो आते ही होते हैं जब मनुष्य ने संसार में प्रिय अप्रिय का भेद बना रखा है ये मनुष्य का अपनी मान्यता है वो हमारे मित्र हैं वो कहते हैं कि स्वामी जी अगर हम दुखी हों तो कहो हम पच्चीस कारण ऐसे बता दें कि हमारे चारों ओर दुख घेरे हुए हैं तो। तो तो हमारी मां मर गई दुख है तो हमारे बाप को सुनता नहीं दुख है आज अमुख ने आंख से हमको देखा तो सुख है आज अमुख ने करी बात कह दी तो दुख है दुख बनाओ तो दिन भर में तो पच्चीस पचास बना लो और सुख बनाओ तो दिन भर में तो पच्चीस पचास बना लो ये सुख बनाने में और दुख बनाने में मनुष्य जो है ये बिल्कुल स्वतंत्र है ये ईश्वर किसी को सुखी दुखी नहीं बना पा हमारे एक मित्र कहते थे कि अगर हम दुखी होना चाहें तो यही सोच के दुखी हो सकते हैं कि रोज शौचालय में जाना पड़ता है ये क्या विवक्ता भगवान ने बना दिए शौचालय में जाने का मन खड़े होता है। ये तो भगवान ने मजबूर कर दिया हम लोगों को तो, है न प्रकृति ने मंजूर कर दिया कि रोज रोज शौचालय में जाते तो दस मिनट बैठे कितना सुख है राम राम राम राम जीवन बना दुख है अंग्रेज लोग तो बोले इस बात के लिए जो रोएगा तो पागल है तो क्योंकि तुम्हें जिस बात के लिए रोते हैं वो पागल का नहीं है ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अब जैसे रोज कट्टी में जाना अनिवार्य है वो इसे पैदा होने वाले का मरना अनिवार्य है कि नहीं और मृत्यु पूर्व सूचना दे नहीं आती हूँ जैसे कल शाम की कथा में और सवेरे की कथा में चंदन जी आए थे आप समालू तो है दिल से आप बड़े पुराने बीराम सत्संग मंदिर से सेवक काम को तो यहां से गए घर पहुंच गए कोई तो तकलीफ नहीं थी जाके खाद कर बैठे और बस शाम जिनमें नहीं राजाम तो हो वहां वीरो पे गए बैराम सत्सन मंडल के बड़े से वक्त थे हम समझते हैं जब से तो पाकिस्तान से जो लोग आए है न बीस बरफ से अपने इतने विशाल परिवार के पालन पोषण में अकेली वृद्धावस्था में और जैसे तो आपको एक बात है बताऊ इधर बीत लोग तो सत्संग में आना उन्होंने बंद कर दिया था जब से बंद बा गए थे बांद्रा लगने लगे से मकान ले लिया था वहां तो वहां से सवेरे सत्संग में यहाँ आते थे तो न और यहां से जाके अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं और फिर ऑफिस से रोज के सत्संग में आ हैं और फिर बांध लगाते जब से अभी मैं इस बार आया है मैं समझता हूँ रोज रोज आ सकता है मृत्यु कोई जूग से सूचना देकर तो नहीं आती तो ये बात हमको आपसे सबको मालूम है जो जन्मता है उसका मरना स्वाभाविक है तो जो खाता है उसका शौचालय में जाना स्वाभाविक है जैसे भोजन करने वाले का शौचालय में जाना जितना स्वाभाविक है पैदा होने वाले का मरना उतने ही स्वाभाविक है तो दुख क्या होता है हम क्या चाहते हैं ये बना रहे यही ना दुख का कारण है जो एक दिन आके मिला वो एक दिन उतरेगा तो पति पत्नी दोनों साफ साफ आसमान से थोड़े उतरे थे लेकिन जब यहाँ साफ हो जाते हैं तो दोनों के मन में ये ख्याल हो जाता है कि जैसे हम साथ ही साथ साथ में आसमान से उतरे हों और मरेंगे तो साथ ही साथ मरेंगे ये ख्याल हो जाता है अगर तो, जैसे साक्षाप जन्मे नहीं थे वैसे साथ मरना भी मुश्किल है कभी तो सहज प्रभाव हो गया ना इसमें दुख किस बात का तो दुख किसमें जिस बात का होता है तो कुछ कहते हैं कि दुख वासना से होता है आपको सच समझो वासना से जो दुःख होता है वो जितने काल तक वासना रहेगी उतने काल तक होगा पांच मिनट एक वासना रहे करके तो आप तन्मयता आते तन्मय दशा को प्राप्त हो जाएंगे जिस बीच में और थोड़ा आती रहती है ये मालूम नहीं पड़ता है हम तो शुरू शुरू में एक महात्मा ने कहा क्या दिखता है वह उंगली चार दिखते हैं जो अलग अलग ये आठ जो जो स्वयं मिलाती है जो में स्वयं मिलाती हैं तो एक ही उंगली को एक बार देख सकते हैं दूसरी उंगली को देखने के लिए गुजारा प्रयत्न होता है लेकिन इतनी जल्दी जल्दी आठ की दो की से दूसरे कर दूसरे से पहले पर इतनी जल्दी जल्दी जाती है कि इसकी तेजी का अनुग्रह नहीं बर्दे ये दोनों अंगली आगे पीछे दिखती है दो बार में दिखते हैं क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी वासना तुम्हारे में बहुत देर तक जाती रहती है जाति जाति में आती है, वह, है, वह, है वह, वह तो दल तेज है दल है जिस दिन आपके घर में कोई आने वाला है रास्ता प्यारा हो दस दफे दरवाजों की तरफ दस तो देखा दस दफे खिड़की में बेटा दस बार आते आ गए जैसे आप घर में चंचल हो जाते हैं वैसे दिल के घर में बैठ करके ये बातना संचल चंचल रहती है चंचल का दे अच्छा हम जो सोच रहे हैं कि हमारा मन लगातार ऊपरी बात के बारे में सोच रहा है ईटी बात के बारे में सोच सोचने तब क्या चला नहीं लग जाए, है तो हर क्षण में सोला उधर थोड़ा उधर थे दुख थोड़ा चार फेर उदक् है ना थे बांध सोला पीछे ये नाचना है ये मन का मन का चरण है तो ये जो मालूम पड़ता है कि वासना से हम विकल हो रहे हैं, विकल नहीं हो रहे जरा इससे ज्यादा तेज वासना जिस समय आप अपनी वासना के रंग में खूब रंगे हुए है खैर मन ही मन रंगीर कल्पना कर रहे है उस समय जरा सनासी से आपका जलता हुआ को और तुम्हारे शरीर पर कहीं रख गए और दूर रह गए तकलीफ होने लगी वो जितनी जाचना है वो भी मिट गया है नाचना भी मिट गई क्योंकि तो शरीर रखने की याचना शरीर को बचाने की याचना उससे ज्यादा पैर है तो सना में तो चारतम्य होता है मीनाधिक होता है कमी देती होती है चारतम्य मीनाधिक कमी देती होती है ऐसे चकने में भी साधना होती है और दुख भी होता है किसी के मरने की बात सपने में सुने तो दुख होता है मर को देखे तो दुख होता है विवेक देखें तो दुख होता है चकनी में रोना होता है चिल्लाना होता है सब होता है लेकिन सपना टूटने का सपने के साथ ही ये सारी की जाती है सपने में कौन दुख दे रहा था बोले जातना जागने से क्यों दुख नहीं हुआ उठते गया दुःख बोले वो हमारी की हुई जातना नहीं थी है तो दूखी थी यहां चीज भी दूखी थी याचना भी दूखी थी है हमारी की हुई नहीं थी असल में दुख जो निकलता है दुख जो पैदा होता है वो कर्तृत्व और व्यक्तित्व के भ्रम से पैदा होता है हम यहां उदाम तक ध्यान करा रहे ना? हमने ये किया हमने ये भेजा भूत और हम ये कर रहे हैं और ये भेज रहे हैं वर्तमान राम और हम ये करेंगे और ये भोगेंगे रविषण ये जो अपने में कर्तापम को सिद्ध मान करते हैं हम तो ये सीखते हैं कि हमारे कर्तृत्व में और हमारे संकल्प में संचार में परिदर्शन कर देने का सामर्थ्य है और मैं चाहूं तो कृषि के प्रवाह को बदल सकता हूं ये जो भ्रांति अपनी बुद्धि में बुद्धि में आ गई है वो आत्मा में नहीं उतरा आत्मा का इन सब बातों से कोई तो काम तो नहीं है दुनिया कैसे भी बदले कुछ भी भोगा कुछ भी किया कुछ भी भेज रहे कुछ भी कर रहे कुछ तो भी भेजेंगे कुछ तो भी करेंगे उससे अपना का संबंध नहीं है ऐसे तो गाजिया ये तो एक तुम्हारे कर्तृत्व तो भोक्तृत्व से बिल्कुल तो गाज्य है दावा तो सुनवास्त्र है क्रय प्रकाश है अधिष्ठान है, है ना वो तो दो का प्रय है लेकिन जब तुम कहोगे कि मैंने ये किया और तो ये पाया जो तो ये संस्कार है वो चीज मिली थी अलग प्रवाह में और तुम कर रहे थे अलग प्रवाह में बोला लेकिन कर्म और भोग का संबंध पीछे कार्यकारण भाव जीत ले तुमने जोड़ लिया है दूत तो में अमुक कर्म करने से अमुक भोग मिला चाय से चलने पर आपसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला और हाथ से उठाने परने को इतना स्वादिष्ट भोजन मिला ये जो सर भोजन का प्रवाह अलग है और हाथ का कर्म अलग है हाथ से उठाने कर्मी स्वादित भोजन मिलने हुए निश्चित नहीं है और चर्मी रूप मिल सकती है और कार से चलने पर भी सुंदर दृश्य देखने को मिले ये नियत नहीं है लेकिन कर्म और फल का संबंध नियत जोड़ करके और उसने अपने को कर्म का कर्ता और फल का भोजसा मान करके नारायण जब अपने मन का हुआ तो दुखी और मन के विपरीत हुआ दुखी मन के अनुभूत हुआ तो उस होने वाली चीज तो है अलग आया कहता बिल सुख आया और गया कहता बिल सुख गया कैसा गया घर खाली हुआ दिल दुख आया खाली घर में दुख आया तो नारायण हमें मत सुख जाता है और न तो दुख आता है तुम तो अपने को कर्मी अपने आप के जो भी मानते हो और मन के विचलित होने को दुख बोलते हो और मन के चलित होने से अनुकूल होने से कही है कैना है दुख मानते हो लेकिन भले कुछ दुख भी है उसके तो क्या मतलब है हम तो गए थे बदरी नाम और वहां देखा वो चमचन चमकता हुआ बरफ का पहाड़ वो भरा भरा जंगल ए? और वो बहती हुई धारा जगह जगह जगह जगह ये देव तो प्रयाग है ये कर्ण तो प्रयाग है ये नंद प्रयाग है ये ऋषि प्रयाग है है ना ये अलग अंगा है ये भारती है है तो मालिक था कभी उत्साह यहां से यहां लिया कभी घर के जाते वहीं बैठ गया ये तेज ख्याल नहीं हुआ है ना गए देखा मयालिया और फिर को चले है ना तो अभिमानी नहीं बने हम उससे हमने जरा से सुख माना सुख का आरोप किया असल में सुख बरफ में नहीं है जैसी गंगा में नहीं है हरियाली में नहीं है है ना उसने हमने सुख का आरोप किया और सुख लिया भी लेकिन जिससे मैंने सुख माना उसको मिला तो नहीं बनाया ना है। हम उससे करता है कि हम उससे भेजता है ना रहा। ममता तो नहीं देना उससे तो ये संसार में जो तुम कपड़े को सुख मानते हो मकान को सुख मानते हो स्त्री पुत्र पति को सुख मानते हो ना? धन को सुख मानते हो उससे वैसे ही सुख रहने दो जैसा बहसी गंजा का जैसे खड़े सहार का जैसे आकाश में चिड़कती हुई चांदनी का और जैसे लहराते हुए समुद्र का जैसा सुख होता है वैसे ही रहने देना। उसके साथ मैं मेरा क्यों जोड़ते जो हो तो मैं मेरा यदि वो प्रकृति का है वो विश्व प्रकृति का है तब भी मैं मेरा नहीं है ईश्वर का है तब भी मैं मेरा नहीं है प्रकृति मात्र है तब भी मैं मेरा नहीं है ब्रह्म है तब भी मैं मेरा नहीं है किसी भी प्रकार वो सुख वो सुख मैं मेरा नहीं है तो दुखी तो होता हो तो गए मैंने इतना प्रयत्न किया और मैंने ऐसे ऐसे भोग भोगे अपने को मान लिया सुखी रूप ये बिल्कुल अपने हाथ से जैसे कोई अपने शरीर में मैल लगा दे और फिर रोले था पीते हाय हाय हमारे हाँ, तो मैल लग गई मैल लग गई हमारा कपड़ा खराब हो गया हमारा शरीर खराब हो गया और खुदी तो आप तो मालूम है अपने आप को ही गंदगी लगाई अपने शरीर में और खुद होते हैं तो नमी प्रत्येह को गुस्से न डाल दिया यदि आप कर्म और खड़ की परंपरा में अपने को तो न डालो सुख हो तो जिसको तुम छू देते हो वो सुख हो जाता है जिसको तुम देख लेते हो है ना? जरा प्यार भरी नजर से किसी को देते वो सुख हो जाएगा जरा उपूर्ण हाथ से छ हो जाएगा जरा अनुपूर्णता से मन में चाल करो सुख हो जाएगा अब उसको तुमने सुख बनाया अब उसको दुख बना दो नहीं बनाएगा तो असल में अपने को परिच्छि मानने का ये दंड है जब किसी साधारण व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करते हैं अस्वाभाविक अस्वाभाविक व्यक्ति को हम चाहते हैं उसके साथ मैं मेरा जोड़ते हैं सब हमारे जीवन में दुख आता है तो सबके बरा अपराध इस जीव किया है इस मनुष्य का तत्व बनाकर योग्य था समात्मान अन्यथा कति सब्जी किंते नापम संविण आत्मा बहाना देखो हमारे बाल्मीकि रामायण महाभारत विष्णुग्राम देव क्या है कुछ और अपने को मानता है कुछ है बाबका और अपने को मानदेखा तो है तो न लेकिन मान देखा अपने तो वो जिसका अभी कह है काशी में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी कभी प्राचीन काल रामलीला होती प्राचीन काम वाली हुई सौ दो बोला रामलीला हो रहे थे महाराज एक छात्र ने दूसरे छात्र पर तो ऐसा प्रहार किया लीला है मर गया सामने वाला मर गया मर गया तो क्या था अभी मर पर सकते कानून लग जाता है उसने तो बयान दिया कि मैं, तो मैं तो ना तक कर रहा था मुझे तो ये ख्याल नहीं था ये मर जाएगा या मैं तो मैं तो यही नहीं हुआ प्राप्त था। करो हमने तो ससन्नता प्राप्त किया हमने ये समझा कि ये राव है ये मर है ये, ये राम है और मैं राम हूं मैं सुभाव रहा वो लोग तुम्हें नाटक में इतनी निर्मयता होती है मैं तुम जशरस बनो और रामलीला होती है दशरथ बना दिया रामदेला तो जब वो दशरथ बना न तो राम के गुरह में मर गया मैंने मरना तो क्या उसको तो तो राम के गुरह में मरना होगा मातक जो मन ये गंभरदा प्रसन्न श्याम गंभरदा अखान श्याम स्वाम बृहस्पति आत्मदेव जो हैं तुमने ब्रह्म करने की तो कोशिश की से से। है अपने को तो देह मानना आत्महत्या करने की कोशिश है और अपने को ब्रह्म से अलग मानना ये ब्रह्म हत्या करने की कोशिश है जैसे खुद कुछ और जैसे ब्राह्मण को तो मारना मारने की कोशिश तो जैसे महापाप है महाका ब्रह्म आप गुरुकल्पना एक साफ कु में क्या है साफ कृष्णी में यही है कि अपने को ब्रह्म से अलग परिखिन्न मन के रूप में मानना ये ब्रह्म की आकाश है और अपने को देह दे मानना अपने को मरने वाला मानना चलिए ये, ये आत्महत्या है अन्य मारम योग व्य प्रतिशत है तो मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्राह्मण परंतु मां महा अपने को अवैध जीव अत्यंत न कृतम पापम सवेणात्मा बिना अलग अगर जया सकाया ये निर्द है ये दुख है तुम अपने को जो दुखी मानते है और कभी गर्मी की ला आती है कभी सर्दी की आती है कभी दुख पाता है कभी चेक आता है कभी um. संघे हो आता है कभी जो आता है कभी गर्म होता है कभी लुप्त होती ये सब होता हुआ था मालूम करता है इतने तो जब तुम लिप्त हो जाते हो, uh. लिप्त हो जाते हैं लेप कर बैठते हैं अपने को तो संघी मान बैठे है दुख मेरे साथ चित ये देश है दुःख मेरे साथ चित ये देश है ये आत्मा जो दाँगी दाँगी है वो दाग्य हाग्य माने ये लोक से दाग्य है सर्वभूत से दाग्य है दुख से दाग्य है ये आकाशवत अजन्य शुद्ध है दुख के साथ इसका कुछ इस भी संबंध नहीं है एक गति सर्वूता एक यी सदात्म सी लोकस्यीरा सुखम शाश्वत नेतरेता आत्मा निर्विखेद शांत है निराकार है इसका तो अनुभव करना है तो नमूने के रूप में समाधि है और आत्मा ज्ञानक के रूप में अगर यह करना है तो इसका नमूना है अपने आप को भ्रष्टाचार के रूप में अनुभव करना है खैर आत्मा कर्मानंद स्वरूप है ये अनुभव करना है तो कर्म पर्यटन के रूप में इस का करता हूं ये अलग अलग तब तक कर जाना और खर अज्ञान मिट गया तो है ना समाधि और विक अलग अलग हैं, दृष्टा और दृश्य अलग अलग हैं, और प्रेमी और प्रियतम अलग अलग हैं। और फिर चाहे हटो चाहे खेलो चाहे गाओ चाहे गाँव एक वकी सर्द कर भूता परात्मा एक दहुभा करोटी त्मस्थम दश्य परमात्मा एक है एक प्रांत होता है अनेक में एक है जो प्राकृतिक अनेकता है, एक है। उसमें एक है अनेक की अपेक्षा से एक है मन के तो संत लोग जो है ना ये एक शब्दा को बहुत आदर करते हैं कोई बात नहीं है क्योंकि तो एक तो प्रकृति को तो भी कहा जाता है है ना न ही लेकु कृष्णा प्रकृति से लिए भी एक संत का प्रयोग है हृदय गर्भ समय झूक से जाता पति एकापी हाँ सुन गर्भ को भी एक कहा जाता है ईश्वर को तो तो भी एक कहा जाता है महाराज तो असल में अनेक की अपेस खास से ही एक शब्द का प्रयोग होता है अच्छा आप देखो गेहूँ का अंक तना तो होता है ना हाथ दो हाथ लंबा होता है वो देख दो, दो हाथ तक तो लंबा होता है और वो जड़ में बीज में से निकला हुआ होता है और उसके सिरे पर भी ये ही चलता है अब आप बताए कि जो तना कारण है और यही कार्य है गलत बात है क्योंकि तो कार्ज का लक्षण ये है कि वो अपने कारण में लून हो जाए तो वो जो गेहूं का तना है वो गेहूं के बीज में तो लून होता नहीं है तथा तो ऊपर अच्छा तो वाला जो बीज है वो कार्ज है और तना कारण है तो ऊपर वाला गेहूं का बीज तने में तो लून होता ही नहीं है तो असल में गेहूं भी कार्यकारण नहीं है और चना भी कार्यकारण नहीं है एक संतभूत है और उसमें दोनों की सकल सूरत है और भूख जाती है उपादान कारण गेहूं का उपादान कारण सना नहीं है और चने का उपादान कारण गेहूं का बीज नहीं है बीज नहीं है तब गेहूं और मन तना और बीज जो अंतभूत रूप है जलाने पर राशन रहेगी में।, तो में। ये ही उनका मूल उपादान है एक शब्द का क्या है न जिससे ये संस्कार है कि एक में से अनेक निकलता है जिसकी विद्धि में ये संस्कार है इसी को कार्य विचारण का संस्कार होता है मानो ये अभ्यास है ये अभ्यारोप है संतभूत में जैसे जो ही कार्य और कारण रूप सदा और बुद्ध रूप नहीं है संतभूत है तो ऐसे जगत के मूल सत्व में कारणावस्था प्रकृति और कार्य अवस्था जगत ऐसा तो सुख नहीं है ये कारण की चल्पना खास हाँ तरह का संस्कार बुद्धि में जाल देने से मालूम पड़ता है प्रकृति देसी तो नहीं बुद्धि से देती तो जहां बुद्धि रहती है वहां प्रकृति तो रहती नहीं वो तो कार्य प्रकृति तो उदय होती है जहाँ प्रकृति की मूल अवस्था है शामिल अवस्था है वहां बुद्धि नहीं है और जहां बुद्धि है वहां शाजावस्था भंग हो है तो दोनों में कार्ण कार्ण का कारण का संबंध में कैसे मालूम हुआ दोनों अनुवाद से क्या तो अनुमान के लिए भी कोई व्यापक गुण होना चाहिए नहीं कोई देखने वाला होना चाहिए नहीं है कार्य जगत और नहीं है कारण प्रकृति एक परमात्मा में ये कारण कारणपना और कार्यपना दे कार्ग कारण के संस्कार से संस्कृत बुद्धि के द्वारा आरोपित है नारायण रह अपेक्षा से एक और एक की अपेक्षा से हमें एक और अनेक के संस्कार से संस्कृत जो बुद्धि है वो एक ने की कल्पना करती है सुंदरदास से किसी ने पूछा कि महाराज परमात्मा एक है कि दो वह एक दो सुंदरदास तो को उत्तर देते हैं न एक न दो एक और दो देने के अत्यंतभाव का जो प्रकाश है वो अरे यहाँ की वहाँ वो सुंदरदार यहाँ उस देश में तो देख रहे अरे न यहाँ न वहां वह एक की दो न एक न दो यहाँ की वहाँ न यहाँ न वहां सुंदर पदार्थ एक पुस्तक सुंदर विलास ये निश्चल दास जिन्होंने विचार सागर बनाया ना उनके गुरु भाई से सुंदर दास बुद्धि बाजू दयाल के बाजू दयाल से तो ये यहाँ और यहाँ के संस्कार के संस्कृत जो बुद्धि है ये यहाँ वहां की नर्तलोक और वैतंठ की कल्पना करते हैं और कारण कारण के संसार से संस्कृत बुद्धि एक और अनेक की कल्पना करती है और भूत तो और भविष्य के संसार से संस्कृत बुद्धि मृति और कल्पना जोड़ती है तो ये एक कहातंत्र एक कार है अरे भाई वह आदमी तो का बिल्कुल एक है एक अकेला बाजर किसी की मदद की जरूरत नहीं है उसको नहीं मैं तो चला आज ने उसकी बराबरी का कोई नहीं है अधिक कहाँ से होगा एक तो बोलते हैं एक वस्ती का दो अस्पताल पैदा निकलता है एक तो वस्त भारती है ये अधीन करने के अर्थ में है जो दस अर्थ रहे जैसे इंद्रिया जिसके तो वर्ष में रहे उस महात्मा को तो वसी बोलते हैं इंद्रिया वश् में है बसीभूत नहीं बसीभूत दूसरा है और वसी शब्द दूसरा है और दूसरा अर्थ है कप्री इंड हाँ ये कथ परिषद के प्रारंभ में ईषण तत्व है उषण उषण भाजप प्रवत ये ऊषण पत्व जो है वो इसी मत धातु से बनता है व का वाऊ हो जाता है वह का ऊ हो जाता है उषण तो बनता है वहां तो पुरस्कार गति है तो ये परमात्मा कैसा है ये किसी के वक्त में नहीं है तब उसके वक्त में है ये तो आदमी समझता है कि ऐसी परिस्थिति के बिना हम कहते रहेंगे तो गलत है एक एक सिंधी सृजन है वृंदावन में रहता है उस तो चक्खर में उनका बहुत बड़ा व्यापार था बहुत बड़ा बड़े धूम से रहते थे सब वृंदावन में रहता सब खुद गया लाखों रूपये की दुकान खुद गई व्यापार खुद गया सामान खुद गया, थिट गया। अब से वो फटा मेला कपड़ा पहनते हैं धूमधापन करते हैं तो अगर इस स्थिति में उनको ये कल्पना करनी होती कि हम इस तरह से फटीधूति पहनेंगे और फटाफूट पहनेंगे और गली गली घूमेंगे तो कहते हाय मर जाना पसंद करेंगे लेकिन वो ऐसे नहीं रहेंगे लेकिन आप क्या कहते हैं आपके दुकान अब कहते हैं भगवान ने बड़ी प्रकार से हमारा ये राजनीतिक हाथदास दिन भर उसे बड़ी का चक्कर छूट गया यह आकार सूख दिया निगरान में कृपा थी हमको वृंदावन मिला दिया पाकिस्तान बनाया हरित्रका कैसे बोलते हैं हाथ धोने उठा लेते हैं पाकिस्तान निगरान ने बनाया हरित प्रकाशी आपका संसन्न मिला वृंदावन का दास मिला वे आनंद है वह आनंद है शांति हमारा शांति है शांति कैसे तो जो ये लोग समझते हैं कि हम केवल इसी परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं हैं? मछली तो नहीं है कि तो पानी के बिना न रह सकेंगे और एक हजार में तो दूसरे के एक शहर में तो दूसरे रहे में रहेंगे एक शरीर नहीं तो दूसरे के बिना शरीर के भी रहेंगे खान नहीं बस्ती नहीं समय नहीं परिस्थिति नहीं व्यक्ति नहीं परिवार नहीं रह बस ये चार से आठ मजे जन आज आठ मजे जन मजेद आ रहे हैं ऐसा भी प्रसन्न आपकी कल्पना